विपरीत तक हो गया था दूसरा सूत्र जो होगा चित्त वृत्ति में जो वृत्ति शब्द आया है और तीसरे चौथा सूत्र दो सूत्रों में जो वृत्ति शब्द आया उसी वृत्ति की व्याख्या चल रही है और वृत्ति पांच प्रकार के हैं उनमें से प्रत्यक्ष हो गया विपरीत भी हो गया प्रमाण विपर्य दो हो गया प्रत्यक्षादी प्रमाण और मिथ्या ज्ञान रूपा विपर्य तीसरे में जाते हैं शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प शब्द ज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्प केवल शब्द ज्ञान का अनुसरण करता है शब्द ज्ञान के महात्म्य से आपको एक मानस प्रती होती है वास्तव वस्तु होता नहीं वस्तुशून्य इसलिए इसको प्रमाण कोटि में भी नहीं रख सकते विपरी कोटि में भी नहीं कर सकते ये जो ज्ञान हो रहा है मानस वो यथार्थ हो रहा है गलत नहीं है जैसे कह जैसा राहु सिरा राहु का खोपड़ी अब राहु का सिर तो होता नहीं जो राहु है वही सिर है ना सर, शरीर भाग अलग है क्या कि राहू का सिर भाई आपका सिर बोलना तो ठीक है क्योंकि आपका अपने हाथ पर अलग है इसलिए आपका सिर कहा जा सकता है लेकिन राहु का सिर्फ इसलिए नहीं कह सकते कि राहु का कोई शरीर तो होता नहीं अलग जो सिर है वही राहु है जो राहु है वही सिर है आत्मा का चेतनता आत्मा का प्रकाश आत्मा का ज्ञान व्यवहार होता है लेकिन इसमें व्यवहार क्या है यथार्थी तो है ना कि आत्मा स्वयं प्रकाश रूपयी है आत्मा ज्ञान रूपी है आत्मा ही चेतन है आत्मा का चेतन न्यवहार हम कर रहे शब्द ज्ञान का अनुसरण हम कर भी रहे कह रहे आत्मा का ज्ञान होता है मोक्ष में इसका मतलब आत्मा का अनु नहीं होता है आत्मा का ज्ञान होता है ऐसा संकल कभी नहीं करते हो सुनकर के हाँ ठीक कर रहे हैं लेकिन आप इस बात को समझ रहे हैं आत्मा ही ज्ञान है उस ज्ञान की स्वरूपानुभूति होना मोक्ष है यदि बोलने वाला बोल रहा है आत्मा का ज्ञान अनुभव होता है शब्द ज्ञान शब्द की महिमा है हम ऐसा व्यवहार भले करेंगे इन समझने उसको सही समझ लेता है ऐसा वस्तु भी नहीं है आत्मा का ज्ञान कोई वस्तु है आत्मा और ज्ञान दोनों संबंधी होता हो गया वस्तु मिलेगा नहीं है लेकिन शब्द आपने कर दिया संबंध व्यवहार अरे शब्द ज्ञान है ना आपको ज्ञान भी हो गया और वास्तव वास्त में उस प्र, जिस प्रकार का आप शब्द प्रयोग करें उसके अनुसार वस्तु भी नहीं है इसलिए प्रमेय कोटि में भी सब घटेगा इसे तीन प्रकार के विकल्प माना है वस्तु विकल्प क्रिया विकल्प और अभाव विकल्प तीन प्रकार दिन दृष्टान देंगे भाष्यकार स्वयं देखिए तीनों प्रकार के लिए हम जितने दिए ये सब वस्तु विकल्प के लिए राहुल सिर है आत्मा का ज्ञान है इत्यादि जो दृष्टान्त होते ये वस्तु विकल्प का अच्छा शब्द ज्ञान अनुपाति शब्द ज्ञान के अनुपाती मने उसके महात्मा से जो महात्मे से जो जन्य शब्द ज्ञान के महात्म्य से आपके मन में जो अनुसरण हो रहा है उसका नाम अनुपाती वस्तु शून्य ऐसा एक वृत्ति विशेष है यहाँ इन सभी लक्षणों में वृत्ति शब्द इस मूल में निद्रा के लिए कहेंगे मूल में वृत्ति कहेंगे इन्हें सब वृत्ति कही वृत्ति ही है सब परिणत होती जाता है कभी प्रमाण रूपेण है कभी विपरीय रूपेण है यानी कि वो वृत्ति अलग रहेगी वृत्ति अलग नहीं है सारी वृत्ति एक ही है लेकिन उसका विषय भिन्न होने पर परिणाम भेद को लेकर व्यवहार कर रहे हैं नाम अलग अलग दे रहे जैसे आप वही हैं, पहले बच्चे थे आप जवान है पहले बूढ़े हो जाएंगे आप ही तो है अवस्था भेद को लेकर जिससे व्यवहार होता है वृत्ति भी उसी प्रकार से वृत्ति तो वृत्ति है क्षणिक है वो परिणामशील होने के नाते हर परिणाम का हम अलग अलग नाम दे रहे हैं ऐसे आनंद परिणाम है तो आनंद नाम भी हो सकता था लेकिन उनकी सादृशता को लेकर फिर हमने इसको पांच में व्यक्त कर दिया जब प्रत्यक्ष अनुमिति या शास्त्र होता है उसको हम प्रमाण आकार कह देंगे जब मिथ्या ज्ञान की जितनी वृत्तियां होती है जिंदगी भर वो सब विपरी आकार वृत्ति में डाल दिया उसको उसी प्रकार जितनी भी आपकी वृत्ति होती है जिसमें वस्तु नहीं होती हुए भी जिस प्रकार के शब्द प्रयोग किया है उस प्रकार का वस्तु का न होने पर भी वस्तु का ज्ञान आपको हो गया उसका नाम विकल्प है भाष्कर कहते स न प्रमाणों पर आरोही न विपरी पर रोही च वह प्रमाण कोटि में भी नहीं डाल सकते उसको बाहर वस्तु उपलब्ध नहीं ना भीतर वस्तु उपलब्ध होगा और न भी पर एक कोटी में डाल सकते मिथ्या भी नहीं कर सकते क्योंकि मिथ्या नहीं है वो यथार्थ है आपको जब ज्ञान हो गया अग्नि की उष्णता बोल दिया अब आप कभी ऐसा ला सकते हो केवल अग्नि लाओ उष्णता की भी नरे अग्नि की उष्णता है ना अरे अग्नि की उष्णता को वही छोड़ दो अग्नि को ले आओ ऐसा नहीं होता जैसे देवदत्त का कपड़ा तो ठीक है वो कपड़े को वही छोड़कर देवदत्त आ सकता है ना ये व्यवहार कहाँ हो रहा है जहाँ वस्तु दो भिन्न है वही होना चाहिए ना इन अग्नि की उष्णता आप जो बोल रहे हो क्या दो भिन्न वस्तु है कभी उपलब्ध नहीं हो सकता इसे व्यवहार आप कर रहे हो लेकिन ये जो व्यवहार करने के बावजूद मिथ्या है क्या मिथ्या भी नहीं है वो और प्रामाणिक विषय नहीं तो भिन्न नहीं है देवदत्त का कपड़ा तो अग्नि की उष्णता ऐसे दो भिन्न वस्तु तो है नहीं आते हुए प्रमाण कोटि में डाल नहीं डाल सकते तो रूपवान घट में नील रूपवान घट नील रूपवान पट है घट तो पट में रहने और नील रूप अलग हो गया है ना और घट पट अलग चीजें हैं तो रूप अलग हो जाता है वस्तु अलग हो जाता है वहां पर नुप्रतीत होता है वो प्रमाण कोटि में गया लेकिन उष्णवान अग्नि जब बोलोगे तो, तो मुश्किल है वहां तो अलग है नहीं वो फिर भी आप अलग जन व्यवहार कर रहे हो अति प्रमाण कोटि में भी नहीं डाल सकते इन जो व्यवहार हुआ उससे आपके मन में जो ज्ञान पैदा होता है वह ज्ञान झूठा भी नहीं है इसलिए आप मिथ्या भी नहीं कर सकते उसको कहते हैं सच न प्रमाणोपारोही न विपरीपारोहित वस्तु शून्य यदि वस्तु शून्य होने पर भी शब्द ज्ञान महात्म निबंधन व्यवहार दृश्य शब्द ज्ञान के महत्व कारण भाई व्यवहार तो हो ही रहा है और व्यक्ति सब समझ भी रहे हैं को ग्रहण भी कर रहे हैं तब यथा उसी को तीन दृष्टान से समझाएंगे वस्तु विकल्प का दृष्टांत पहला देंगे चैतन्यम पुरुषस्य से स्वरूपम यह प्रयोग कर दिया बाकी किसी ने पुरुषस्य से स्वरूपम चैतन्यम पुरुष का स्वरूप चैतन्य होता है ऐसे किसने बोला इस वाक्य में देख लीजिए पुरुष का चैतन्य बोल दिया है वास्तव में क्या पुरुष और चैतन्य दो तो भिन्न वस्तु है जैसे आपका चश्मा ये तब बोलूंगा ना क्योंकि ये व्यवहार जो होता है संबंध का व्यवहार विशेष रूप में संबंध कोई लेकर के विशेष है तो चैतन्य का पुरुष आपका चश्मा वहा आप अलग है चश्मा अलग है लेकिन चैतन्य और पुरुष दो भिन्न अलग वस्तु है क्या व्यवहार कैसे हो गया लेकिन व्यवहार होता ही है इस व्यवहार को कोई आप भी नहीं कर सकता खंडन नहीं करता कोई आप प्रामाणिक है प्रमाण में नहीं जा सकता इनमें क्या भी नहीं है और ये भी नहीं कहोगे व्याकरण दृष्टि भी आत्मा चैतन्यम प्रयोग करना भी ठीक है आत्मा चैतन्यम प्रयोग करना भी व्याकरण के साथ गलत नहीं ल्पित भेद को लेकर संबंध व्यवहार होने में कोई आपत्ति नहीं मानते व्याकरण लोग आत्मा चैतन्य प्रयोग कर दिया आत्मना चैतन्य प्रयोग कर दिया आत्मा का चैतन्य है व्याकरण के हिसाब से असाधु नहीं है, इस है। व्यवहार संपन्न हो रहा है व्यवहार से लोगों को लाभ भी हो रहा है उससे बोध भी हो जा रहा है लेकिन ना प्रमाण कोटिम विपरीय कोटिम में हो सकता है अति योग सूत्रकार ने नया कल्पना कर दिया नाम दे दिया विकल्प है चैतन्य पुरुष है चैतन्य अलग तो है नहीं तदा तो किमत्र कैन उपदेश बताओ यहाँ पर किन शब्द क्या उपदेश देना चाह रहे हो भवत वृत्ति यथा चित्र से लेकिन ऐसा व्यवहार होने पर वृत्ति बनती भी है समझ में आती भी है बात उसी प्रकार जिस प्रकार से क्षेत्र का गाय है ऐसा बोलने से जिस प्रकार की वृत्ति बनती है आपके बुद्धि में और उस वृत्ति के अनुसरण करता हुआ एक विशेष ज्ञान आपके मन में पैदा होता है उसी प्रकार से पुरुष से चेतनम कहने पर भी आपकी वृत्ति बन रही है उस वृत्ति के अनुसार आपका विशेष ज्ञान भी हो जाता है और उसको सत्य रूप में ग्रहण भी कर लेता इसी और है क्रिया विकल्प के लिए दूसरा दृष्टान्त तथा क्रिया विकल्प का दृष्टान्त है प्रसिद्ध वस्तुधर्म निष्क्रिय पुरुषा किसने प्रयोग कर दिया पुरुष निष्क्रिय है फिर बोलते पुरुष बैठा है पुरुषा निष्क्रिय तिष्ट प्रयोग कर दिया ये क्रिया विकल्प है क्यों तिष्ठती का आरती क्या है गतिनिवृत्ति गतिनिवृत्त धातु ही है ना जब स्था धातु गति निवृत्ति में ही है तो, तो आर्थिक गति के आभा गति का मन क्या क्रिया का अभाव अक्रिय तो बोध ही हो गया फिर एक हो निष्क्रियो देवदत्त तिष्टी ये कहना और पुरुष में कहा जाने तो और भी खरा निष्क्रिय पुरुष पुरुष कैसा है आत्मा पुरुष आत्मा है ना आत्मा निष्क्रिय निष्कलह ये सब बोलते नहीं बोलते निरवय इत्यादि जब पुरुष स्वरूप ही निष्क्रिय है और वो तिष्ट क्रिया रहित होकर रह रहा है ये बोलना व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ लेने वाक व्यवहार होता है निष्क्रिय पुरुष तिष्ट निष्क्रिय पुरुष है पूरी श्वेत देते हो आप ये पुरुष ने कहा नाम ही क्यों बना इसका पूर्व में रहता है पूर्व में सोता है निष्क्रिय तो सोएगा तो या कोई भी नहीं तो सोना और भी क्रय भी तो नहीं होगा ना उसमें फिर कैसे बोल रहे पूरी श्वेत है पुरुष आपने बना लिया क्या वही शब्द बनाते हो आप पुरुष शब्द ही गलत हो जाएगा फिर लेकिन आप मानोगे पुरुष शब्द गलत है नहीं फिर आक्रिया में शयन क्रिया आपने कल्पना किया कि नहीं किया और स्वीकार भी कर रहे हैं उसके अगर शब्द भी बना लिया पुरुष वही आत्मा का पर्यावची ब्रह्म के पर्यावची रूप में ना व्यवहार भी कर रहे हो और वह शब्द जब भी प्रयोग कर लेते हैं आपके दिमाग में तुरंत ज्ञान हो जाता है पुरुष बने मेरी आत्मा नहीं हो रहे क्या कैसे हो गया क्रियावा है स्वरूप जिस वस्तु का उसके अंदर एक क्रिया कल्पना आपने कर रहे हो फिर भी उसको यथार्थ मान रहे हो इसे का नाम विकल्प है क्रिया विकल्प है।, है नहीं लेकिन शब्द ज्ञान के आधार पर आपको अनुभव भी होता है व्यवहार भी करते हैं तथा तो प्रसिद्ध वस्तु धर्म निष्कृत प्रसिद्ध वस्तु धर्मों को दृष्टान बनाना है यहां पर जिसमें वस्तु के जो धर्म निषेध किया गया उस धर्म का व्यवहार जहाँ होता है वहां पर क्रिया निरूपित विकल्प मानी जाएगी क्रिया विकल्प जैसे क्योंकि आप जानते हैं वहाँ है। दाहा ना नाम का चीज ना लोहा में है ना जल में प्रतिषिद्ध धर्म वाला होते हुए भी, भी उसे आपने कहा इसने मुझे जलाया जल से मैं जला लोहा से मैं जल गया ये जो व्यवहार हो रहा है ये प्रतिषिध धर्म वाले वस्तुओं में आपने उस धर्म को स्वीकार कर रहे हो इसके में उसको कहते हैं क्रिया विकल्प जितने भी दृष्टान्त होंगे इसलिए प्रसिद्ध वस्तु धर्म को लेकर के जहां होता है वहां पर क्रिया विकल्प समझिए बाणी इसी प्रकार से बाण स्थिर भी है और कभी बोलोगे बाण स्थिर था बाढ़ स्थिर रहा पहले था स्थिर रहेगा शासित में से रहेगा इसको कहने की जरूरत क्या जो बाण पड़ा है जमीन पर वो तो निष्क्रिय है ही है, है या नहीं? वो तो निष्क्रिय पड़ा है वहां पर उसको बोलने की क्या जरूरत है बाण जो है ना पहले से स्थिर था अब भी स्थिर है आगे स्थिर रहेगा बोलने की जरूरत क्या निष्क्रिय वस्तुओं में गतिनिवृत्ति को कथन करने वाले शब्दों का प्रयोग करना मिरर तक है लेकिन आप कहते नहीं वो सार्थक है इसी का नाम विकल्प देखने में लगता है निरर्थक होता है वो सार्थक अनुभव भी व्यवहार दृष्टिया भी एक और दृष्टान गति निवृत्त धातवर्त मात्र गम्यते उसकी समझा रहे गति कथन करने पर यहां धातवर्त मात्र का बोध करा रहे हैं धातवर्त क्या भाषा में निष्क्रिय निष्क्रिय जो उसका वस्तु का धर्म है उसको बोध करा दिया आपने दृष्टि के बोल करके तथा अभाव विकल्प उठा है अभाव विकल्प दृष्टांत दे रही है अनुपत्ति धर्मा पुरुष प्रयोग कर दिया किसी ने किसने बोला ये धर्म पुरुष कैसा है वो अज है है ना अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराण पुरुषों कह दिया ना भगवान ने भी बताओ क्यों करे उसको अजत क्यों करे जक् का भाव जन्यत्व का भाव उत्पत्ति का अभाव कथन कर दिया इसलिए कर ये जो है अनुत्पत्ति धर्म वाला पुरुष में ये कहना की उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्र अवगंबित है न पुरुषान्व किंचित धर्म उत्पत्ति धर्म के अभाव को बोध करा रहे हैं अजत नाम कोई को विशेष धर्म नहीं है पुरुष के अंदर पुरुष में और निर्धर्म है जमा कोई धर्म नहीं उसमें अजत धर्म कहाँ से आ जाएगा ये खंडन खंड का आदि बड़ा विस्तार से शास्त्रार्थ होता है निर्धर्मक में भी धर्म एक तरह से आपने मान लिया और या तो आगे करके बोले निर्धर भी, तो भी एक धर्म है वो कैसे आत्मा में यानी निर्धर मकत्व आत्मा का स्वरूप कहोगे तो निर्धरम तत्व भी एक धर्म है क्या समस्या है यहाँ पर कि जवाब बहुत लंबा चौड़ा है इसलिए लेकिन अब सीधा कहूंगा तो समझ में नहीं आएगा उड़ जाएगा कठिन प्रश्न है निर्धर्म कब तुक धर्म कैसे मानेंगे सबसे पहली बात तो यह है। शब्द को देखने से लगता है वो तो धर्म नहीं है ये तो शब्दार्थ है धर्म नहीं है ये भी एक धर्म है ये मुसीबत है उस मुसीबत का ही विकल्प है किसी का नाम रख दिया विकल्प ऐसी स्थिति में ही होता है विकल्प और विकल्प का खंडन आसान नहीं है प्रमाण का खंडन आसानी से कर सकते हो विपर्य का बात आसानी से हो जाता है इन विकल्प का खंडन करना बड़ा कठिन काम है क्योंकि व्यवहार भी शब्द बार करते हैं अनुभव से कुछ ज्ञान भी हो जाता है लेकिन वास्तु वास्तव में है ही नहीं अब का खंडन क्या करोगे खंडन करना भी पड़ेगा कि ये बिना स्वरूप सिद्धि होगी नहीं ये गड़बड़ हो जाए निर्धार निर्धर्मकत्व गुण वाला धर्म वाला आत्मा ये धर्मी हो जाएगा आत्मा भी नित्य हो जाएगा धर्मी हो जाएगा तो ये सीधे से जवाब वहां पर ये होता है यथा निर्धर्मक शब्द के द्वारा बोध वस्तु जो होता है उस वस्तु का कोई स्वरूप नहीं है ये निर्धर्म का ऐसा शब्द बोध जो वस्तु वस्तु ही नहीं है वास्तव में लक्षक मात्र होता है उसी प्रकार से निर्धर्म तत्व धर्म वाला जो वस्तु है वह भी वास्तव वस्तु नहीं है यह शब्द उसका लक्षक मात्र ही होता है जैसा बाई सधर्मी वस्तुओं को देखते हो वैसा वस्तु आत्मा तो है नहीं अत निर्धर कत् धर्म वाला भी वस्तु आत्मा नहीं मानना है हमें अतएव कहेंगे शब्द के भी द्वारा भी हम आत्मा को लक्षित मात्र करते हैं क्योंकि धर्म रूपा वस्तु वो है ही नहीं अतएव ऐसे वस्तुओं को बोल कराने के लिए ही विकल्पनाओं वृत्ति विशेष काम करता है वेदांत में तो विकल्पनाओं का वस्तु वृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है समझ लेना इन दोनों तीनों को वस्तु विकल्प क्रिया विकल्प और अभाव विकल्प तस्मा विकल्पित स धर्म के न्यवहार इति इसीलिए वह धर्म को हम क्या कहते हैं वह धर्म विकल्पित धर्म है विकल्पित है अजत जो पुरुष में मानते हो पुराणत्व जो पुरुष में मानते हो अमृत मरा भाव मरत्व अभाव अमरत्व अजत का मतलब जन्म का अभाव अजन्म अजत्व इस तरह जितने भी अभाव पर देख रहे पुरुष के अंदर वो सभी के सभी जो धर्म है उसके द्वारा वो वस्तु विकल्पित हो गया है वस्तु विकल्पित होना ची व्यवहार है उसके द्वारा व्यवहार जरूर हो जाता है समझ में सारी बात आ जाती है पकड़ में कुछ भी नहीं आता विशेषता है न समझ में आ जाएगा यानी पकड़ो पकड़ में कुछ नहीं आएगा उसको। यही कोई कहे आप समझ गए हैं तो चैतन्यवान पुरुष को हमें दिखा दो चैतन्य वाला पुरुष या पुरुष का चैतन्य मेरे को अनुभव करा दो कुछ नहीं करा सकते आप यही विकल्प की विशेषता है ये स्वत ही अनुभव में आता है व्यक्ति को लेकिन उसको विशिष्ट रूप में ना ग्रहण करने की प्रयास करो तो ग्रहण नहीं कर सकते विशिष्ट रूपे ना नहीं होगा वस्तु का अनुभव हो जाएगा लेकिन विचित्रता एक और है इस बात का जो यहां पर इन्हें संकेत नहीं करते हैं भास्कर जान क्या मौन हो गया है, लेकिन हम आपके बारे में उसके बारे साफ बताना चाहता हूं कई बार होता है जैसे मैंने ख पुष्पा प्रयोग कर दिया ये भी क्या है? शब्द प्रयोग हो गया ना शब्द प्रयुक्त तो हुआ ख पुष्प कृत शे कर प्रयोग किया है सश श्रृंगकृत धनुर ख पुष्प कृत शेकर मृग तृष्टान्बनात पंध्या पुत्रो या ती बुरा श्लोक बनाकर बोल रहा है कितनी बढ़िया बात कह रहा खरगोश का सिंह से बनाया धनुष खरगोश के सिंह होते हैं क्या कि उससे बना हुआ धनुष को लेके चल रहा है और आकाश जो कुसुम होते हैं उससे उसने अलंकार कर लिया अपने चोड़ा बांध रखा है और मृग रिश्तकार जल में स्नान करके बांझ का लड़का देवदत्त जा रहा है। पूरा वाक्य बोध बढ़िया है श्लोक बढ़िया है और शब्दार्थ भी तो समझ में आ रही है और आप मन में चाहो तो खपुस की कल्पना भी कर लोगे खरगोश कर का पेंटिंग भी कर दोगे क्यों तो नहीं हो सकता लेकिन इस सारी चीज होते हुए भी उस वस्तु को क्या कहते हैं असत्य खपुष असत्य है आपका शश असत्य व्यापुत्र असत्य है, है मृत तृष्ठ इसलिए विकल्प जो वृत्ति होता है यह सत्व विषय में भी हो सकता है असत्व विषय में भी होता है मेरा कहना है आत्मा के लिए विकल्प वृत्ति हो जाता है अभी आपने देखा क्रिया विकल्प भाव विकल्प और अभाव विकल्प तीन प्रकार विकल्पों के माध्यम से आप यथार्थ वस्तुओं में भी देख रहे हो सद वस्तुओं में भी विकल्प वृत्ति देख रहे हो और साथ साथ असत वस्तुओं में भी विकल्प वृत्ति होता है वहां भी शब्द ज्ञानानुपाती अनुपाति वस्तुशून्य विकल्प वहां भी कट रहा है लेकिन यही पर आ करके फसता है आदमी असत्य का जो विकल्प वृत्ति है और सत्य विकल्प आकार वृत्ति में से कौन सी विकल्प आकार वृत्ति सत्य होगा और यदि विकल्प आकार वृत्ति को सत्य कहा जाएगी तो प्रमाण कोटि में चला जाएगा और अभी आपने कहा प्रमाण कोटि में नहीं जा सकता और विपरीय कोटि में भी नहीं है फिर क्या है? मतलब विकल्प के द्वारा बोध्यमान वस्तु व्यवहार का योग है भी व्यवहार की भी बोल दिया शब्द व्यवहार तो हो ही रहा है जैसे शब्द व्यवहार भी हो जाएगा वस्तु का बोध भी हो जाएगा इन वस्तु का व्यवहार नहीं होगा ये अंतर वस्तु का व्यवहार ना होने प्रमाण कोट में आप मिथा कोट में नहीं डाल सकते शब्द व्यवहार होता है शब्द ज्ञान भी होता है लेकिन वस्तु के साथ व्यवहार अतव सद वस्तु चाहे असद वस्तु किसी को भी विषय करे विकल्प को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वह वस्तु व्यवहार ही नहीं अतव यहां पर दृष्टान जो दिया जाता है उन्हीं चीजों को लेना जैसे आत्मादि को जो व्यवहार के योग्य नहीं है वह सद वस्तु विकल्प में आ जाएंगे और जो व्यवहार के योग्य नहीं है वस्तु विकल्प वो भी हो जाएगा एक का ज्ञान में सत्यता रहेगी दूसरे की ज्ञान में असतता रहती है ये यहाँ पर समझा रहे हैं यहाँ इन तीन प्रकार के विकल्प और वह विकल्प के द्वारा सकल व्यवहार भी होता है लेकिन वह व्यवहार शब्दानुसारी व्यवहार मात्र ही है वस्तु अनुसारी व्यवहार नहीं है अब है बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्ति है जो सबसे बड़ा बाधक भी है मोक्ष में बाकी वृत्तियां कुछ कुछ हद हाँ तक मदद भी करते हैं साधक हैं वो प्रमाण आकार वृत्ति वो भी आपके मोक्षिक ज्ञान में उपयोगी है विपरीयकर वृत्ति भी, भी उपयोगी है क्योंकि उसी के अंदर हम विवेक कर पाएंगे ना मैं ये शरीर नहीं हूं ये जानना जरूरी है उसके लिए मैं ये शरीर हूं पहले भ्रांति को समझा है वो मैं ये शरीर हूँ यह भ्रांति है ये नहीं समझेगा तो मैं शरीर नहीं हूं ये ग्रहण नहीं कर पाओगे विपर्य भी, भी उपयोगी होता है मोक्ष में विकल्प अभी, अभी अपने देखा आत्म न चेतन इत्यादि करता हुआ अत्यंत उपयोगी है और आगे स्मृति बोलेंगे वो भी बहुत ही उपयोगी है मोक्ष के लिए लेकिन सबसे भयंकर अनुपयोगी तत्व जी वृत्ति हमारे यहाँ है वो नीच है शरीर दृष्टि उपयोगी है इन मोक्ष दृष्टिया अनुपयोग वह वृत्ति निद्रा अभाव प्रत्यालम्बना वृत्तिर निद्रा इसे पूर्व तीनों सूत्रों में और अगला सूत्र में भी कहीं भी वृत्ति शब्द प्रयोग नहीं किया प्रत्यक्ष अनुमान आगमान प्रमाणानि सूत्र वहा वृत्तिर प्रमाणानी नहीं कहा विपर्य में भी नहीं कहा मिथ्या ज्ञान वृत्तिर विपर्य नहीं पूर्व शुक्रों भी देखा वस्तु शून्यो वृत्तिर विकल्प ऐसा नहीं बोल रहे हैं विशेषण प्रयोग कर दिए वृत्ति ही इसीलिए क्योंकि बहुत लोग निद्रा को वृत्ति नहीं मानते निद्रा को हमारी वृत्ति के एक परिणाम विशेष है ऐसे अनेक दार्शनिक लोगों ने नहीं माना बल्कि वो कहते मन तो सो गया बुद्धि भी सो गई सर्व सर्वकरण खत्म हो गए फिर मृत्यु कैसे चलेगी वो ये नहीं मान रहे ना अंतकरण सो गया कह देते पूरा अंतकरण कभी नहीं सोता पूर्ण रूपये अंतकरण सो जाए तो फिर उठेगा नहीं वो हाँ अरे एक अंतकरण का एक हिस्सा है ना अहम अहंकार यदि तो वो भी सो जाए तो क्या होगा खत्म मामला अरे सोते वक्त भी आप ये जान रहे मैं था इसे स्मरण करने वाला बोलते कि नहीं मैं था ऐसे कैसे बोल दिए मतलब आप सोते वक्त भी अनुभव करें अहम अहम अहम अहम अहम चल रहा है मैं मैं मैं मैं चल रहा है मैं नहीं हूं एक भी क्षण हो जाए नीतरा में, में चौपट हो जाए उसी क्षण खड़े हो जाओगे नींद अपने आप खत्म हो जाएगी एक क्षण के लिए भी यदि हो जाए मैं नहीं हूँ ऐसा पसीना छूटेगा आदमी को जैसे हार्ट अटैक में होता उठ के खड़ा हो जाएगा नहीं हूं ऐसे कैसे होगा सोच ही नहीं सकता है अरे मैं हूं यह वृत्ति निरंतर वृत्ति चल रही है नहीं निद्रा में अरे वृत्ति तो है ही तो कैसे कहते नहीं जो कहते नहीं वो गलत है इसलिए विशेषण यहां पर वृत्तिर निद्रा अभाव प्रत्यालंबना जागर सुप्रवृत्ति नाम अभाव अभाव मैंने कौन से अभाव घटाभाव पठा भाव कौन से अभाव की वृत्ति वो तो जागृत में होते हैं घटा का जागृत में होता है जागृत में होता है इसलिए ये कौन सी अभाव प्रत्यय जागृत स्वप्न भया भाव प्रत्यय को समझ जागृत और इन दोनों वृत्तियों के अभाव तत्व प्रत्यय तस्व प्रत्य कारण क्या है वो उस तादृश्य वृत्ति का कारण बुद्धि सत्व का आच्छादक बुद्धि का जो सत्व गुण है जो ज्ञान करने वाले जो स्वभाव है उसको आच्छादन करने वाला तम इसलिए प्रत्येक लक्षित यहां तमुगुण है से लक्षित यहां तमुगुण है तदेव आलंबन विषय यश्यादृश तमोगुणी है आलंबन में विषय जिस वृत्ति का उस वृत्ति का नाम निद्रा वृत्ति प्रत्यक्ष और स्वप्न इन दोनों वृत्तियों के अभाव के कारणीभूत तत्व अभावश्य प्रत्यय प्रत्यय मैने कारण अभाव का जो कारण अभाव का कारण क्या है बुद्धि बुद्धिशत्व का आवरण बुद्धि बुद्धिशत्व का आवरण का मतलब है तमो इसलिए सकते हो तमोगुण अभाव का कारण जागृत भाव का कारणता जो तमोगुणात्मिका वृत्ति है तमुगुण है विषय जिसका ऐसी जो वृत्ति है उस वृत्ति का नाम निद्रा वृत्ति है साच प्रत्युमर्षा प्रत्यय प्रत्य विशेषाह दैनिक निद्रा को हम एक प्रतिविशेष मानते हैं वृत्ति विशेष मानते हैं क्योंकि जगने के बाद आप स्मरण करके बोलते हो यदि वो कुछ ना था फिर आप बोलेंगे कैसे आप भी ना होते तो स्मरण कौन करेगा अभी इसी विचार पर बड़ा जबरदस्त विचार चल रहा था ब्रह्म सूत्रों में यदि स्मरण करने वाला अभी जो स्मरण कर रहा है वह पूर्व में नहीं था उसे अनुभव नहीं किया है तो स्मरण कैसे करेगा आप स्मरण कर रहे हैं इसका मतलब है जिस चीज के आप स्मरण कर रहे हैं पूर्व में आप थे और आप ही उसको अनुभव किए थे पूर्व में आप थे आप थे इतना ही नहीं आपने ही उसका अनुभव किया यदि दूसरे ने उसका अनुभव किया हो तो, तो, तो आपको स्मरण नहीं होगा केवल आपके रहना ही महत्वपूर्ण नहीं है आपका रहना और आप ही के द्वारा अनुभव किया हुआ वस्तु को ही आप बाद में स्मरण कर पाते इसलिए आप हाँ कहते हैं कि ये जो स्मृति होती है जगने के बाद उससे सिद्ध होता है कि पूर्व में आप थे और एक विशिष्ट वृत्ति थी जिसको स्मरण करके बोल रहे हो नकिंचित किंचित क्या क्या स्मृति होती है कथम उसी का अभिनय का अधिकार है सुगम अहम अस्वा बोलता है व्यक्ति मैं सुखपूर्वक सोया था अथवा दूसरा कोई कह सकता है प्रसन्नम में मन मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया इतना देर विश्राम पा करके मन प्रसन्न हो गया है प्रज्ञा में विशारदी करोति कोई कहता है मेरा मन स्वच्छ हो गया दिन भर का जो कचरा भरा था वो सब धुल गया साफ हो गया दिन भर जो है कचरा तो भरते रहते हैं ना अन्य वस्तुओं की वासना डालते हैं आप संस्कार बनते जा रहा है जो जो आप ग्रहण करो उसकी संस्कार बनती है कई बार ऐसा विचित्र फोटो खींच लेते हो और सोते वक्त भूलते नहीं और जगने के बाद भी वही दिखते रहता है जी भी गया गमो पेरो वही दिखाई दे रहा है शत्रु आदि की उपासना तो ऐसे ना कंस ने शत्रुभाव से भगवान की उपासना की जाए जा दिन रात सोते वक्त पानी रोटी सब में कृष्ण दिखने लगा हर चीज वही दिख रहा है ये कि कोई कोई वस्तु ऐसा होता है जिसके प्रति आपके ऐसा विलक्षण भावना बनता तो चौबीस घंटा उछल सकता है इसलिए आकाते कि देखो वह प्रज्ञा में विशारदी करो तो थी दिन भर जागृत और सप्त में जो विषयों को लेकर के परेशान जो मन था और मलवयुक्त था जो मन वह विशारदी मने स्वच्छी बहुत स्वच्छ हो ऐसा कोई बोलता है और विपरीत में भी होता है रात पर नींद ना वे परेशान रहे आदमी मच्छर वच्छर से परेशान है तो क्या कहेगा दुक्कम बड़ा नींद क्या आनी बड़ी मुश्किल से सोया बहुत परेशान रहा है क्लांतम में चित्तम अलसंच और मेरा चित्त मन प्रसन्न क्या होना क्लांतम विपरीत थक गया और पूरे शरीर में आलस भरा पड़ा है अलसंश कहीं आराम करके पाट देते मुशितम यिष्ठ थी जगा हूँ लगता है मेरी बुद्धि यहाँ नहीं है मेरी बुद्धि को किसी ने चोरी कर लिया दूसरे के अधीन हो गया है मैं अपने होश में नहीं हूँ ऐसा भी बोलता है कोई मुशितम तिष्ट इत्यादि व्यवहार जो हो रहा है जो है जगने के बाद जो हो रहा है वह पूर्वकालीन किसी प्रकार के वृत्ति हो सकता तदाश्रद्धा स्मृतिश्च तद विषय न्ञानाश्रित जो स्मृतियाँ है पूर्व काल ज्ञान के विषयों से विशिष्ट नहीं हो सकते हैं लेकिन स्मृति होता हुआ देखने से अनुस्मृतिश्चित ज्ञापन होता है कि निश्चित रूपेण ना वृत्ति थी तस्मात तो प्रत्यो निद्रा इसीलिए मानना पड़े निद्रा को एक प्रत्येक विशेष है प्रत्य साधव यहाँ विचित्रता दे के कई जगह प्रत्येक शब्द को अभी सूत्र में कारण प्रक्रिया तमोग निकाल दिया कारण क्या है वहां पर तमोगुण करके ले लिया और आगे यहाँ प्रत्यय शब्द आने ज्ञान के शास्त्रों को पढ़ते सतर्कता होनी पड़ती है ये कि कारण बोल के तमगुण ले लिया और आगे भी सब जगह प्रत्यक्ष कर कर अर्थ एक शब्द को अर्थ कहीं बता दिया तो ये मत समझेगा वो शब्द लागू हो जाएगा संस्कृत में एक एक शब्द का प्रसंग अनुसार अलग अलग अनेक अर्थ हो जाते हैं यहाँ भी देखो प्रत्यक्ष प्रति विशेष हो निद्रा प्रत्य विशेष तमगुण विशेष नहीं कर देने का ज्ञान विशेष समाध हो इतर प्रत्यय समाधि में सबसे बड़ा बाधप होने से इतर प्रत्ययों को जिस प्रकार से निरोध करते हो वैसे इस प्रत्येक का भी निद्रा भी प्रत्येक का भी हमें निरोध करना भी चाहिए रोकना ही पड़ेगा इस प्रति को भी अन्यथा समाज की अनुभूति नहीं हो सकती का लक्षण करते हुए हम कहते हैं, है ज्ञान उपसंहारे।, उपसंहारे जो जागृत काल में और सब प्रकार विभिन्न प्रकार के ज्ञान हो रहे हैं इन समस्त ज्ञानों का उपसंहारे बुद्धे है बुद्धि की अपनी जो कारण रूपता में अवस्थित है कारणता रूपेणा आच्छ तो ग्रसित होने का है उसी का नाम दृष्टांश बहुत सुंदर दिया वट बीज से वटस् जैसे वट वृक्ष है अपने बीज के अंदर छिपा हुआ है उसी प्रकार से बुद्धि में आप स्थित उसमें उसको कहते हैं बोध काल में जो चित्ताश्रित वस्तु होते हैं वह स्मृति काल में ज्ञान आश्रित हो जाते हैं हमेशा नियमित वृत्ति मात्र होता है ना घट की स्मृति हुई का मतलब बाहर घट हो जाएगा नहीं बाहर तो घट होता नहीं स्मृति हो गई कारण क्या उद्बोधक अलग होगा उद्बोधक अनेकों हो सकते हैं उसके अंदर स्मृति हो जाएगी वस्तु जरूरी नहीं है स्मृति होने के लिए जैसा हम यज्ञ को देख लेते य की स्मृति हो गई ऐसी बात नहीं कारणों से का स्मृति है माता पिता भाई बहन मित्र वगैरह का स्मृति होता है कष्टकाल आदमी हो जाते हैं अरे वो होता तो आता है कि नहीं आता तो इसी तरह से यहाँ पर भी स्मृति के उद्बोधक अलग अलग है वस्तु होते कोई बात नहीं है प्रत्यक्ष ज्ञान और जो स्मृति ज्ञान के न जैसा उनकी स्मृति हो जाता है प्रत्यक्ष जो जागृतकालीन वस्तुओं की स्मृति स्वप्न में हो गया स्वप्नकालीन वस्तुओं की स्मृति जागृत में कर लेते हो उसी प्रकार वस्तु की स्मृति आपको मानना पड़ेगा ना जागृत में सुकम आसाद सम इत्यादि क्या है निद्रा स्मृति माननी पड़ेगी क्योंकि उस समय कुछ अनुभव होता हुआ है नहीं जो स्वप्न है वस्तु नहीं भी है नहीं जब सब देखते रहते हो तब आप उस वस्तु का अनुभव करते हो और आपके विशिष्ट अनुभव होने के कारण से आप बोलते भी मैंने ये चीज को देखा था हमने अनुभव किया उसको लेकिन सुशिप्त में जो हो रहा है उस समय आप उस चीज का अनुभव नहीं कर पाते यद्य अनुभूति हो रही विशिष्ट आकार नहीं होता सामान्य आकार है इसलिए सामान्य आकार वृत्ति को लेकर के मैं अलग एक समूह बनाया ना निद्र रख दिया महाभारत में लिखा है सत्ता जागरण विद्या स्वप्रमाशेत प्रस्तापनंदत भागवत का श्लोक टीका है यहाँ पृष्ठता इंतीस सत्ता जागरण विद्या सत्वगुण से ही जागृत सारे व्यवहार होते हैं रजसा स्वप्रमादिशेत रजगुण के प्रधानता होने पर सब प्रक्रिया चलती है दमसा के द्वारा स्वाप होती है अंत में है वो तो भाई त्रिशु संतम इन तीनों प्रकार के गुणों से पर होकर तीनों गुणों में अनुसूत तो होकर अनुभव में तुर्य इस तरह से भागवत के न्यारवे स्कंद का 25वां अध्याय बीसवें श्लोक में कहा गया है 11-25 20 अब अंतिम वृत्ति आएगा स्मृति वृत्ति